नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए हमारे साथ राकेश बट उपस्थित है जो गुजरात से बिलोंग करते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और निश्चित तौर पे जब चार्टर्ड अकाउंट की बात करते हैं तो हिसाब किताब उनका सही होता है इसलिए उनको जो है सीए का जो सर्टिफिकेशन है वो मिल जाता है और पूरा जो है कैलकुलेशन और दिमाग का काम है लेकिन इसके साथ में राकेश भट्ट जो है एक ख़ास सीए हैं जो ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े हुए हैं पिछले कुछ समय से और आप देखेंगे गुजरात में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जीजीआरसी जिसको खास करके बनाया गया और इसके आप पूरे जो है अकाउंट पूरा आप संभालते हैं और निश्चित तौर पर ये एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पर लोग जो है एकमोडेशन या फिर आप उन कहते हैं अच्छा रेसिडेंस होना चाहिए अच्छी सोसाइटी मिलनी चाहिए है ना तो हम लोग देखते हैं अच्छी सोसाइटी का हाव मिलेगी है ना तो ये प्रॉपरली जो है मैनेज किया गया है ब्रह्म कुमारी इसके द्वारा और ब्रह्मा कुमारी इसका जो प्रिंसिपल है उसको देखरेख करते हुए इस रेसिडेंस को बनाया गया और वही लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो ब्रह्म के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो ऐसे जगह पे आप अकाउंटेंट हैं तो राकेश भट बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके <laughs> और ऐसा लगता है कि कहीं हम बाबा के कोई भूमि में कोई आ गए हैं और बहुत अच्छे <laughs> से महसूस कर रहा हूँ मैं बिल्कुल अच्छा राकेश जी मैं चाहूँगा कि अकाउंटिंग का जो ये सी बनने का क्या पहले से प्लानिंग था या ऐसे कुछ सरकम हुए कि आप ये नहीं मेरे घर में मेरे बड़े भाई भी चार्ट अकाउंटेंट है अच्छा अच्छा और बेसिकली क्या होता है कि मैथ्स और साइंस में मैं पहले से वीक था तो वो स्केप रूट होता है कि कॉमर्स ले लो बिल्कुल अब कॉमर्स में जब नाइनटीन में था तब तो सीए के अलावा कुछ ज्यादा पॉपुलर था, था नहीं तो यही था कि ये तो करना ही है और उसमें भी मैथ्स आता था पचास मार्क का एक पेपर रहता था तो तब तो बाबा मिला नहीं था बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए साथ में स्टैटिस्टिक्स करके पेपर था तो वो अच्छा था मेरा तो मैंने सारा स्टेटिस्टिक्स का पेपर अटेम्प कर लिया उसमें फोर्टी आ गया तो पास हो गया बाकी मैथ्स में जीरो ही रहा तो वहाँ से ही कभी बाबा भले नहीं मिला था लेकिन पहले से तो इनकॉर्पोरेट था ही तो साथ अभी में अभी था राकेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करूँगा कि हमारे सभी जो श्रोता मित्र सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा और एक बात आती है कि आजकल जो है सी बनना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे कहते बहुत पेपर देने पड़ते हैं ऐसे बताते हैं तो उन सब के लिए आप क्या बताना चाहेंगे देखो चार्ट अकाउंटेंसी या तो लाइफ में कोई भी एजुकेशन मेहनत तो चाहिएगी मेहनत के साथ अगर हम मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी भी सीख ले जैसे मैं आपको मेरी डॉटर का इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ वो सीए फाइनल में है अभी और हमेशा वो सुबह उठ के मेडिटेशन करती है दोपहर में थक जाती है तो मेडिटेशन करती है तो सारा दिन उसका ऐसा नहीं लगता है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई बीच बीच में बाबा के सॉन्ग सुन लेती है तो उसको बहुत अच्छा रिलैक्स फील करती है बिल्कुल, बिल्कुल बाकी एक चीज़ हमेशा रहती है कि अगर मेहनत करोगे हुँ, हुँ, हुँ। और अपने पे विश्वास रखोगे और सबसे ज्यादा अलमाइटी गॉड पे विश्वास रखोगे तो पास तो होना ही होना है वो तो ऑलरेडी रिटर्न है बस वो अचीव करना है सही बात है सही बात चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हर जगह पे कहीं ना कहीं आपको अगर पढ़ना है डिग्री हासिल करना है तो मेहनत है तो इसमें भी वही मेहनत है बस आपको फोकस्ड रहते हुए इन चीज़ों को करना है थोड़ा पेशेंट रखना है चीज़ें आसान हो जाती हैं। हाँ अगर कोई भी सी ए नहीं बनता तो अलग बात हो जाती है इतने नहीं, सारे सीएस बने हुए हैं। बने हुए, है, बने हुए है, और बनते हैं तो फिर आपको क्या परेशानी है ना अगर कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है राकेश भट्ट सर कर सकते हैं तो आपके लिए है ना ये बात है तो इसीलिए हमेशा जो है ना पॉजिटिव आस्पेक्ट को देख के आगे बढ़ना चाहिए कभी भी नेगेटिव आस्पेक्ट को आप दिमाग में रखेंगे तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल कर देता है तो मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्र आज ये संकल्प लें कि राकेश जी अगर सीए बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ ये पॉजिटिव मैसेज अपने अंदर बना के रखिए और अच्छा अच्छा पढ़ाई करे अच्छा आगे बढ़े ऐसे शुभ के साथ चलिए मैं चाहूँगी सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि नॉर्मली जो भी बच्चे सी करते हैं ना तो उनको ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट जानबूझ के रिजल्ट्स कलटेल करती है ऐसा हाँ, हाँ, भी हो सकता है। हाँ बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं, नहीं होता नहीं। है क्योंकि मेरी वाइफ एग्जामिनर है इंस्टीट्यूट में तो हम जानते हैं कि कोई इंस्ट्रक्शंस ऐसी नहीं आती है कि आपको ऐसा करना है ऐसा <laughs> करना है और रादर लीनियंसी काफ़ी होती है कि जहाँ पे हम सोचते हैं कि दो मार्क्स से ज़्यादा नहीं दे सकते इंस्टीट्यूट कहता है चार मार्क दे दो कोई बात नहीं तो ये बात बिल्कुल निकाल दो कि इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है किसको पास करना नहीं करना वो बिल्कुल नहीं होता है वो अपनी मेहनत वही रंग लाती है आखिर में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आप ब्रह्मा कुमारी से कैसे एसोसिएट हुए उसके बारे में बताइए आज से सत्रह साल पहले मेरी ऑफिस के बाजू में नौरमपुरा सेंटर रहा करता था और मेरी वाइफ उस टाइम थोड़ा वेट पुट ऑन हुआ था तो वहाँ पर लिखा था राजयोग तो बेसिकली योग सुन पढ़ के, पढ़ के उसको लगा कि यहाँ पे कुछ योग करवाएंगे तो मेरा बॉडी कम हो जाएगा <laughs> तो उस हिसाब से वहां पे मिलने गई तो उन्होंने सोचा चलो बाबा ने भेजा है तो बोले हाँ हाँ, हाँ आप आ जाइए तो दूसरे दिन से शुरू किया तो सात दिन में उसको बहुत अच्छा लगा <laughs> तो सात दिन पूरे हुए तो मुझे बताया कि राकेश आप जाना चाहेंगे मैंने बोला हाँ अगर आपने कर लिया तो मैं भी करता हूँ तो बस सेवन सेवन टू थाउजेंड द डेट जब हम तीनों यानी माय डॉटर आल्सो वी डेडिकेटेड आर टू द लाइफ ऑफ बाबा बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कैसे ब्रह्मा कुमारी से आपका जुड़ना हुआ ये एक यूनिक स्टोरी है आपकी और आपके मेसेस गई वहाँ पर और फिर उन्होंने देखा कि योग है तो निश्चित तौर पे उनके दिमाग में तो फिजिकली योगा ही होगा <laughs> <laughs> लेकिन अरे अरे जब ज्वाइन किया उससे पहले हमारा हाँ। लाइफ ऐसा था कि दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है ऑफिस फुल फ्लेज चलती है तो शाम को ऐसा होता है कि घर जाके खाना बनाने का तो सवाल नहीं तो घर से निकलते है गाड़ी से फोन हो जाता है कि भाई पैकेट बना के घर पे भेज दो और अहमदाबाद की कोई होटल ऐसी नहीं, नहीं थी जहाँ जो गया। हमको गया। नहीं पहचानती बट एक डिसीजन लिया आ, तो कई बार मुझे पूछते हैं कि आपको डिफिकल्ट नहीं पड़ा ऐसा छोड़ना तो मैंने ये हम सोचते हैं ना फ्लैशबैक में जाते तो की एक सेकेंड भी नहीं लगा था छोड़ने में बस ऐसा ही था पहले से शायद आत्मा बाबा की थी पाँच साल पहले भी हाँ तो। एक अच्छी चीज़ मिल जाती है तो हमें उसको छोड़ने में या गिव अप करने में टाइम नहीं लगता हाँ बस समझ आ जानी चाहिए इम्पोर्टेंट हाँ। वो है आपकी आपकी जो आ, आ, समझ अगर आपकी विशालता बन जाती है आपकी अच्छे जीवन शैली को अगर आप मानते हैं तो उस चीज़ को स्वीकार करने में बहुत ही आसानी हो जाती हैं और बेषर्त यही है कि आप अगर उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो चीज़ें फिर बनेंगी नहीं फिर आपको डिप्रेशन सेंटर में जाना पड़ेगा वगैरह <laughs> क्योंकि बाहर की जिंदगी में अभी इतना दौड़ा भागी है कि कहीं ना कहीं आपको हमेशा अगर आप मेडिटेशन नहीं करते स्परिचुअलिटी में नहीं मानते तो आपको हमेशा लगेगा कि आप लैक करते हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल चलिए राकेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमें अच्छा लगा कि आप कैसे जो है अकाउंट सीए बने और उसके बाद आपने ब्रह्मा कुमारी से कैसे एसोसिएट होना ये भी बहुत ही अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया और मैं चाहूँगा कि जाते जाते आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे आप बस जैसे आपका स्लोगन है सुनते रहो मुस्कराते रहो वैसे में ऐसा कि बाबा की याद में रहो जिंदगी अपने आप निकल जाएगी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल चलिए राकेश सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अनमोल अनुभव आपने साझा किया रेडियो के माध्यम से और आशा करूँगी हमारे श्रोता मित्रों को भी अच्छा लग रहा है कि कैसे हम अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बनाएं और जीवन को खुशनुमा बनाएँ तो वो चीज़ें आपको हमेशा देखना है कि पॉजिटिव क्या साइड है आपको सीए बनना है तो भी आपको जो है बहुत सारे लोग सीए बन चुके हैं अपना काम अच्छा कर रहे हैं उनकी तरफ़ देखिए उनको फॉलो कीजिए दूसरा आप ब्रह्म कुमारी इसके अगर लाइफस्टाइल को देखेंगे तो उनका जीवन भी बहुत रिच है रिच लाइफस्टाइल है यहाँ पर आपको कोई चीज़ ऐसा नहीं कि आपको कोई चीज़ गिवअप करना लेकिन उससे ज़्यादा जो आपका प्रज़ेंट सिनारों में जो लाइफ है उससे कई गुना ज़्यादा आपको अच्छी रिच जो है संस्कार मिल जाते हैं तो निश्चित तौर पर गिवप करना बहुत आसान हो जाता है है, तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि अगर आप आ, अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं अच्छा जीवन जगना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप ऐसे इंस्ट्यूट से जुड़े जो आपको अच्छे संस्कार देते हैं तो ब्रह्मा कुमारी उसमें से एक हैं जो आपके लिए अच्छे संस्कारों को धारण कराने का बहुत ही सुंदर सिंपल तरीका राजयोग मेडिटेशन से कराती है राकेश सर भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं अपनी लाइफ को सुंदर एन्जॉय कर रहे हैं और परमात्म सेवा में लगे हुए हैं तो आप भी ऐसे कुछ विशेष अगर सोच रहे कि आपके लाइफ को बेहतर बनाना है तो एक बार जरूर विजिट कीजिए और एक बार राकेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत शुक्रिया आपका <laughs> बहुत अच्छा <laughs> लगा यहाँ जी जी जी, शुक्रिया। ओम शांति ओम शांति। चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते माँ गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कते रहो दुनिया वालों से क्या काम रे